स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश अर्धनारेश्वर शिव एवं स्वामी विवेकानंद सामान्यतः भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है शिवलिंग के अतिरिक्त भी भगवान शंकर के अनेक रूप मूर्तियाँ एवं विग्रह हैं जटादूतधारी त्रिनेत्र भस्माच्छादित समाधिस्थ भगवान शंकर की मूर्ति इन विभिन्न विग्रहों में सबसे अधिक प्रचलित है मां काली की मूर्ति के साथ उनके चरणों में स्वरूपी शिव भी सभी के परिचित हैं तांडव नृत्य करते एवं गंगा अवतरण के समय गंगा के वेग को अपनी जटा में झेलते हुए ये दो और रूप हैं भगवान शिव के अर्धनारेश्वर भी एक सुंदर प्रतीकात्मक विग्रह है जिसकी पूजा आराधना कुछ भक्त करते हैं मालिक काली के चरण तले शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतीक हैं तांडव नृत्य उनका संहारात्मक रूप है भक्त त्यागी एवं जगत कल्याण में रथ ध्यानस्थ योगी शिव सन्यासियों के आदर्श हैं मां काली के चरणों में पड़े भावातीत निर्गुण निराकार प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम भी ध्यानस्थ सगुण साकार अनंत उच्चतम भावों के प्रतीक भाव में शिव के रूप में प्रकट होते हैं इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था के प्रतीक के रूप में अर्धनारीश्वर मूर्ति को देखा जा सकता है इस मूर्ति के दक्षिणार्ध शिव हैं और वामार्ध पार्वती हैं दार्शनिक भाषा में यह पुरुष एवं प्रकृति चेतन और जड़ के सम्मिश्रण का प्रतीक है शास्त्रों में ब्रह्म एवं उसकी शक्ति को अग्नि एवं उसकी दाहिका शक्ति की तरह अभेद माना गया है अर्थ को भी इसी तरह ब्रह्म एवं शक्ति के अभिन्नत्व का प्रदर्शन करने वाले प्रतीक के रूप में दिया जा सकता है ब्रह्म और जगत के संबंध के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और जगत मिथ्या है जो माया द्वारा निर्मित है एक अन्य मत के अनुसार ब्रह्म और माया या शक्ति दोनों अभिन्न हैं एक ही सत्ता के दो रूप हैं और इसी तरह की नाना दर्शन प्राण हैं और कुछ ने अर्धनारीश्वर को अपने मत का प्रतिपादन करने वाले के रूप में ग्रहण किया है आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धनारीश्वर भावमुख अवस्था का प्रतीक है निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म के बीच की उस अवस्था को जहाँ विराट सर्वव्यापी अहम विद्यमान रहता है भावमुख कहते हैं अवतारी एवं इष्टकोटि महापुरुष इसी अवस्था में रह जगत कल्याण करते हैं निर्विकल्प समाधि में छः माह तक निमग्न रहने के बाद श्री कृष्ण को माँ जगदम्बा से भावमुख में रहने का आदेश हुआ था इस अवस्था में श्री रामकृष्ण स्वयं को उस विराट अहम उस विराट चैतन्य से अभिन्न अनुभव करते थे जिससे समग्र भावों का उद्भय होता है यह अवस्था अद्वैत एवं द्वैत की मिलन स्थली है यहाँ अवस्थित महापुरुष अपने को संसार के समस्त प्राणियों की अंतरात्मा के रूप में अनुभव करता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अर्धनारेश्वर कोमल एवं कठोर पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित भावों के संमिश्रण का प्रतीक है प्रत्येक व्यक्ति में सौर्य वीरता कठोरता आदि पुरुषोचित एवं कोमलता प्रेम करुणा आदि स्त्रियोचित भाव न्यूनाधिक मात्रा में होते हैं सामान्यतः पुरुषों में कठोर एवं स्त्रियों में कोमल भाव अधिक रहते हैं लेकिन अपवाद भी पाए जाते हैं महापुरुषों के संबंध में कहा गया है कि वे वज्र के समान कठोर एवं कुसुम के समान कोमल होते हैं वज्रादपि कठोराणी मृदुनी निकुसुमादपि भौभूति इस अद्भुत समन्वय का प्रतीक है अर्धनारेश्वर भगवान शिव वैराग्य के देवता हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रियतमा सती को क्षण भर में त्याग दिया था लेकिन वे अनुराग के भी आदर्श हैं भगवान शंकर के इस पक्ष को राजर्षि भर्तृहरी ने एक सुंदर श्लोक द्वारा व्यक्त किया है एकको रागी सुराजते प्रियतम देहागेशुनो विमुक्तनाशंगो नस्मत्पर दुर्वासमरबाणप्यादमुग्धो जन शाकाडंबिताषया भोक्त न मोक्त क्षम अर्थात रागियों में एकमात्र शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं जिन्होंने अर्धनारेश्वर के रूप में अपनी प्रियतमा को अर्धांग का स्थान दिया है राग रहित लोगों में भी ललना संग त्यागी शिव से बड़ा और कोई नहीं है संसार के अन्य सभी लोग काम के दुरबार बाणों से के विष से पीड़ित हो विषयों को न तो भोगने में ही समर्थ हो पाते हैं और न त्यागने में अतः अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति एवं निवृत्ति आसक्ति एवं अनासक्ति अनुराग एवं वैराग्य के मिलन का प्रतीक भी है उपर्युक्त विभिन्न अर्थों के अतिरिक्त अर्धनारेश्वर के दो अन्य अर्थ स्वामी विवेकानंद ने कश्मीर भ्रमण के समय अपने शिष्यों को बताए थे प्रथम यह उस सत्य के साक्षात्कार का प्रतीक है जहाँ ज्ञान एवं पराभक्ति से प्राप्त त्याग एक दूसरे से मिलते हैं शिवार्थ ज्ञान का एवं सत्यार्थ पराभक्ति का प्रतीक है और उनका मिलन उस त्याग का प्रतीक है जो इन दोनों का समान परिणाम है ज्ञान एवं भक्ति भिन्न एवं परस्पर विरोधी होते हुए भी अंत में एक ही लक्ष्य को पहुँचाते हैं स्वामी जी के अनुसार अर्थ नारीश्वर का दूसरा अर्थ है संन्यास एवं मातृ पूजा की दो महान भावधाराओं का मिलन शिवांश सन्यास का एवं सत्यांश मातृ पूजा का प्रतीक है ये दो भावधाराएँ अनादिकाल से पृथक रूप में मानव समाज में प्रचलित रही है आपात विरोधी इन दो भावधाराओं का भावधाराओं का समाज में किसी काल में मिलन हुआ होगा उसी का प्रतीक है अर्धनारेश्वर स्वामी विवेकानंद शिवावतार्थे एवं हम देख चुके हैं कि भगवान शंकर के साथ उनका कितना अधिक साम्य है क्या शिव जी के रूप विशेष अर्ध नारीश्वर के साथ भी स्वामी जी की समानता है क्या वे भाव गुण एवं अवस्थाएं जिनका प्रतीक अर्ध नारीश्वर है स्वामी विवेकानंद नंद में थी अब हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे भावमुख में स्वामी विवेकानंद स्वामी शारदानंद ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में श्री रामकृष्ण की भावमुख अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है सत्य तो यह है कि श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एवं माँ शारदा तीनों ही सदा द्वैत एवं अद्वैत के मिलन स्थल में जिसे भावमुख कहा जाता है रहते थे तीनों के लिए अनायास निर्विकल्प समाधि में लीन होना संभव था निराकार में लिनोन मुख अपने मन को बाह्य जगत में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करना पड़ता था अमेरिका में स्वामी जी भाषण देते थे तो कुछ श्रोताओं को ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अनंत की परिधि पर खड़े हैं उनके पीछे अखंड सत्ता विद्यमान है और वे उसके मुख बनकर बोल रहे हैं स्वामी जी ने दो कविताएँ भी लिखी है जो उनकी इन अपूर्व अनुभूतियों का द्वैत और अद्वैत की मिलन भूमिका जहाँ विराट अहम मात्र विद्यमान रहता है सुंदर वर्णन करती है एक रूप अरूप नाम वर्ण अतीत आगामी कालहीन देशहीन सर्वहीन नेत नेति विराम जहाँ जहाँ से बहती कारण धारा धर उज्वल वासना उसका वारी अहम अहम इति प्रतिक्षण है गृस्ता उस इच्छा सागर से उरती अनंत तरंग कई रूप शक्ति गति स्थिति से युक्त कोट चंद्र सूर्य ले उस सागर से जन्म महाघोर ध्वनि से दस दिख करते प्रकाशित बैठे इसमें कितने जीव प्राणी सुख दुख जरा मरण वही सूर्य उसी की किरण वही सूर्य है वही किरण और समाधि नामक कविता में नहीं सूर्य नहीं ज्योति नहीं शांक सुंदर भासता व्योम में छाया समविश्व चराचर अस्फुट चिदा काश में भासता जगत संसार उठता तैरता डूबता अहम स्रोत में निरंतर धीरे धीरे छाया दल महालय में हुआ प्रविष्ट बहती केवल मैं मैं धारा प्रतिक्षण वह धारा भी हुई बंद शून्य में शून्य विलीन अवांग मनस गोचरम वही सब समझे जो जाने अपनी प्रसिद्ध कविता शांति में भी स्वामी जी दो विपरीत अवस्थाओं एवं भावों की इस मिलन स्थली का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं मानव जाति के साथ एकात्मता स्थापित कर उसके दुख कष्ट को स्वयं अनुभव कर पाना भी भावमुख अवस्था का एक लक्षण है श्री रामकृष्ण ने डूब पर चल रहे व्यक्ति के पादाघात एवं नाव पर एक माझी द्वारा दूसरे को मारी गई लाठी के प्रहार का स्वयं अनुभव इस अवस्था में ही किया था स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इस प्रकार की अनुभूति के दृष्टान्त पाए जाते हैं एक बार अर्धरात्रि को वे गहरी वेदना के कारण नींद से जाग उठे बाद में जाना गया कि सुदूर किसी देश में ठीक उसी समय भूकंप के से सैकड़ों लोगों के हताहत होते होने तथा उनकी पीड़ा का अनुभव करने के कारण स्वामी जी को ऐसा हुआ था